योग क्या है कर्मयोग यह निश्चित पूर्वक पूछा जा सकता है कि निस्वार्थपरता और आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति में कार्य कारण संबंध क्या है इसका उत्तर यह है कि स्वार्थपरता हमसे सत्य को छिपाती है अहंकार मनुष्यों के बीच अलगाव करता है और भगवान से हमको अलग कर देता है दार्शनिक दृष्टि से यहाँ केवल एक ही का अस्तित्व है लेकिन हम लोग अहंकार द्वारा निर्मित अपने भ्रम के कारण इस एक को अनेक रूपों में देखते हैं भिन्न भिन्न पात्रों में रखा हुआ जल प्रत्येक पात्र में भिन्न दिखलाई पड़ सकता है लेकिन अगर पात्र टूट जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि विभिन्न पात्रों में रखा हुआ जल एक और समान है ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के अहंकार और स्वार्थ नष्ट हो जाए तो वह सम्पूर्ण सृष्टि के साथ तदाकार की स्थिति को प्राप्त कर लेगा इसलिए एक कर्मयोगी जो दिन प्रतिदिन निस्वार्थी होने की चेष्टा करता है वह अपने अनजाने ही धर्म के उच्चतम पथ पर अग्रसर हो जाता है वह दर्शन और आध्यात्मिक समस्याओं पर बिना किसी प्रकार की बहस किए ही दिव्य सत्य की अनुभूति करने लगता है यह कहावत है कि जो मनुष्य अपनी आँखें खोल संसार के कल्याण के लिए कार्य करता है वह उन लोगों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक है जो कमरे में अपनी आँखें बंद करके भगवान के नाम की माला जपते हैं कुछ खास मामलों में यह बिल्कुल सही है यह संभव है कि एक व्यक्ति जो कमरे में बंद है अगर वह विशेष रूप से सावधान नहीं है तो वह धीरे धीरे आत्म केंद्रित हो जाएगा जबकि वह व्यक्ति जो सबके कल्याण के लिए सदा तत्पर है तथा सब कुछ त्यागने के लिए प्रस्तुत है वह अपने आध्यात्मिक विकास में उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है इस तरह एक कर्मयोगी अंत में निस्वार्थी होने में सफलता प्राप्त कर लेता है भले ही उसने जानबूझकर सत्य की खोज नहीं की हो फिर भी सत्य उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है जब किसी तालाब की सतह से काई को निकाल दिया है तब उस तालाब के जल में चंद्रमा प्रतिबिंबित होने लगता है चाहे यह काई हटाने का उद्देश्य भले ही ना रहा हो किसी भी दशा में एक सच्चे कर्मयोगी का आध्यात्मिक महत्व किसी भी भक्त से अगर अधिक नहीं है तो कम भी नहीं है जो निष्ठापूर्वक अपनी प्रार्थना करता है और सच्चे प्रेम के साथ अपनी भक्ति में लीन रहता है लेकिन वह व्यक्ति जो कर्म करता है वह भी भक्ति और दार्शनिक जिज्ञासा से वंचित नहीं रहता कर्म भी भक्ति या ज्ञान के उत्साह की तरह सम्पन्न किया जा सकता है एक कर्मयोगी जो ईश्वर में आस्था रखता है वह अपने कर्म को पूजा के रूप में करेगा प्रत्येक कार्य जो वह संपन्न करता है उसके लिए ईश्वर की ही पूजा है एक भक्त मंदिर में फूल और अगरबत्ती लेकर ईश्वर की पूजा करता है ठीक इसी तरह एक कर्मयोगी विस्तृत संसार में विभिन्न कर्मों को ईश्वरीय पूजा समझ कर ही करता है उसके मन में भगवान के प्रति वही प्रेम भावना रहती है जिसे वह विभिन्न प्रकार के कार्यों के संपादन में प्रकट करता है ऐसा ही रहस्यवादी बंधु लारेंस के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने ईश्वरीय सत्ता को अनुभूत करने की चेष्टा की तत्पश्चात उन्होंने अपने सभी कार्यों में यहां तक कि मठ के छोटे से छोटे कार्यों में भी ईश्वरीय सत्ता का अनुभव किया यही घटना संत टेरेसा के साथ भी घटी थी यद्यपि वह एक बड़े धार्मिक संप्रदाय की प्रमुख थी किंतु उन्होंने घरेलू कार्यों में भोजन पकाने जैसे काम को बड़े मनोयोग के साथ संपन्न करने का आग्रह किया था जब उनसे पूछा जाता था कि आपने ऐसा क्यों किया तब उनका उत्तर होता था भोजन के ये पात्र और कड़ाही मेरी प्रार्थना के औजार हैं मैं इनके ही माध्यम से प्रार्थना करती हूँ भगवत भक्ति में सराबोर कुछ कार्यकर्ता यह अनुभव करने का प्रयास करते हैं कि वे भगवान के यंत्र मात्र हैं और भगवान के आदेशों को क्रियान्वित करना ही उनका एकमात्र कार्य है लेकिन कोई कैसे जाने कि, कि किसी कार्य का संपादन भगवान के आदेश का पालन है या कर्ता के स्वार्थ का अनुमोदन इस प्रश्न के उत्तर के लिए कर्ता के प्रतिदिन की धारणा उसके चरित्र पर पड़ने वाले कार्यों के प्रभाव और उसके आचरण का निरीक्षण होना चाहिए अगर कर्मयोगी एक सच्चे भक्त की मुद्रा में अपने प्रतिदिन के कार्यों को संपन्न करता है तब वह निश्चय ही अनुभव करेगा कि उसकी व्यक्तिगत इच्छा धीरे धीरे दैवी इच्छा में परिणित हो रही है जब यह भावना अंत में वास्तविक अनुभूति में बदल जाती है तो वो शांति का अनुभव करता है जैसे विश्व की कोई शक्ति भंग नहीं कर सकती कुछ भक्त अपने जीवन में हर व्यक्ति में भगवान के रूप को देखने की चेष्टा करते हैं अगर वे उनके बच्चों और परिवार के लिए कुछ करते हैं तो वे समझते हैं कि वे इस रूप में भगवान की ही सेवा कर रहे हैं जब वे बीमार की सेवा करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं तो वे अनुभव करते हैं इस रूप में वे भगवान की ही पूजा कर रहे हैं वे अनुभव करते हैं कि इन रूपों में उनकी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए स्वयं भगवान आए हैं एक बार एक स्त्री ने रामकृष्ण देव से शिकायत की कि वह अपने बेटे से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि वह भगवान की ओर ध्यान ही नहीं दे पाती परमहंस ने उसे सांत्वना प्रदान करते हुए सुझाव दिया कि उसे बच्चे को उस बसे बच, बच्चे को ही भगवान का प्रतीक समझना चाहिए उसने उनकी राय मान ली और तुरंत ही अनुभव किया कि उसकी सभी धारणा परिवर्तित हो गई है और बच्चे के प्रति जो उसका प्रेम था वह ईश्वरीय प्रेम में परिणित हो गया है